दुड़ु दुड़ु दुड़ु दुड़ु। दुड़ु का एक ख़ास कार्यक्रम शायर शायरी और सुनिए यार रमेश के साथ service, public, नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बात में मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपके खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुंबई से जितेंद्र परदेशी जी जिनसे हम लोग बात करेंगे और आप मुंबई में एज ए ट्री ऑफिसर के रूप में सेवा दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते ट्री ऑफिसर क्या करते हैं ये भी आज हमको जानने को मिलेगा तो आइए जितेंद्र परदेशी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया जी जी कैसे हैं आप बढ़िया और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप मैं जितेंद्र परदेसी मुंबई महानगर पालिका में वृक्ष और अधिकारी और उद्यान अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ मुंबई के करीबन तीस लाख पोड पेड़ों का रखरखाव मेरी मेरी जिम्मेदारी है और मुंबई में करीबन ग्यारह सौ प्लॉट है जहाँ पर गार्डन आर ये प्लॉट की एक्टिविटी मुंबई महानगर की ओर से सभी मुंबईकरों को इसमें मुक्त सेवा दी जाती है अच्छा अच्छा अच्छा जैसे ट्री ऑफिसर के रूप में क्या विशेष अपना रोल रहता है वो थोड़ा सा बताएं मुंबई महानगर पालिका के जीरोडिक्शन में जो भी पेड़ है उसका प्रोटेक्शन करना है नए पेड़ लगाना है लोगों को पेड़ के बारे में प्रकृति के बारे में जानकारी देना है इस तरीके के अवेयरनेस है एजुकेशन है प्रकृति को संभालना है <laughs> जी, जी जी जी इस तरीके का रोल करना होता है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अच्छा एक मैं बचपन में जब मुंबई के आस में शायद कोई जगह पर था तो वहाँ बोले कि अरे सरकारी लोग आके पेड़ गिन के जाते हैं तो काटना नहीं ऐसे बोलते थे तो वो क्या चीज़ था मुंबई भी जो है वो भी करते हैं क्या जी जी मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जो जो भी महानगर पालिका है उसमें हर साल जैसा इंसानों का गिनती होता है वैसा पेड़ों का भी ट्री <laughs> सेंसेस करना जरूरी होता है और आजकल तो वो जी और बहुत मॉडर्न टेक्निक्स उसमें आ गए उसी से उसका जीपीएस होता है ताकि कोई पेड़ इलीगली नहीं काटे मुंबई महानगर पालिका को, को उसका कितने पेड़ है उसके रख रखाव को कैसा करना है कौन सा वराइटी मुंबई में कम हो गया है कौन सा रेयर हो गया है ये सब चीज़ का डाटा अवेलेबल होता है और उससे फिर अगला प्लानिंग किया जाता है हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ट्री काउंटिंग जब से शुरू किया है गिनती जब से शुरू किया है तो उससे कुछ बेनिफिट्स मिला है क्या हाँ काफ़ी बेनिफिट मिला एक जी तो जी पहले हम लोग कहाँ पे ये पता चलता है हम लोगों में क्या कमी ये पता चलता है और मुंबई में सबसे ख़ास बात बोले तो लोगों में इतना अवेयरनेस है ट्री के बारे में और मुंबई महानगर पालिका में जो एनजीओस काम कर रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी के सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का कोशिश करते हैं और काफ़ी लोगों का सहकार्य हमको मिलता है और इससे हमको हमारे पास इंडिजेनस ट्री बढ़ाने के लिए कौन सा ट्री रेयर होगा कौन सा ट्री कम है कौन सा बढ़ाना चाहिए कोकन फ्लोरा का स्टडी करके हम लोग उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं सीशोर में क्या आता है उस तरीके से क्या लगा सकते हैं डिवाइडर पे क्या लगा सकते हैं इन सब का स्टडी हमारे पास होता है और वो डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है हु, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ट्री काउंटिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होता है वो आपने बताया और जिस तरह से आपने कहा ट्री ऑफिसर होने के नाते लोगों को पर्यावरण के बारे में बताना जागरूक करना ये सारी चीज़ें आप करते रहते हैं तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ हो रहा है कि हम लोग आ, सरकारी तौर पे हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं तो लोगों में नेचुरली उसके प्रति जो है जागरूकता तो बढ़ी जाती है और लोग भी इसमें इनिशिएटिव लेते हैं तो लोगों का सहयोग कैसे मिलता है आपको लोगों का सहयोग जैसा कि मुंबई में जगह का कमी है ये सबको पता है मुंबई में जगह का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए मुंबई महानगर पालिका वर्टिकल गार्डन जैसा नया चीज लाया है वह उसके बाद में टेरेस गार्डन लाया है और अभी मियावाकी जो जापनीज टेक्निक है उस टे, उस टेक्निक से हमने करीबन मुंबई में अभी तक पाँच लाख पेड़ लगाए तो उसमें काफी काफ़ी पेड़ हमने सी एस आर के माध्यम से लगाए एनजीओ के माध्यम से लगाए अच्छा काफ़ी अच्छी संस्था है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है जो हमेशा बीएमसी के साथ ग्रीनरी में बहुत अच्छा काम कर रही है हु जितेंद्र जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अभी जो मार्जिन हमारे पास कहाँ कहाँ है हम पेड़ लगाना चाहें अगर मुंबई जैसे शहरों में तो कौन कौन सी जगह पर लगा सकते हैं <laughs> मार्जिन का तो बहुत दिक्कत है लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ पे कुछ लैंड मुझे सबब में जो है जगह है वहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं और दूसरा चीज़ हमारे पास जो 1100 प्लॉट है उस प्लॉट के पेरिफेरी में हमने मियाँवा की फॉरेस्ट बनाया जिसमें मुंबई में छोटे छोटे फॉरेस्ट बने वो फॉरेस्ट में लोग आके फॉरेस्ट का अनुभव ले सकते हैं मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे जगह का कमी है वहाँ पे कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगना चाहिए और लोगों को फॉरेस्ट मीन्स वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लंग है वो तैयार करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को जो इस वक्त सुन रहे हैं आपको उन सभी को भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मुंबई जैसे छोटे शहरों में भी पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग भी हैं और सरकार भी है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर छोटे छोटे गार्डन्स या छोटे छोटे जो फॉरेस्ट आपने बना के रखे हैं वन बना के रखे हैं बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस तरह से क्योंकि पेड़ है तो ऑक्सीजन है पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसके प्रति लोगों का जो रुझान है वो भी है और साथ में आपने बताया कि जो एन हैं वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि अब मुंबई शहरों में अभी जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है बारिश आ जाता है तो उस समय भी कुछ दिक्कतें आती है क्या जी। बिल्कुल आती है सिर्फ मुंबई में नहीं ये तो पूरी दुनिया का भी आ, समस्या हो गया है।, है, है, है लेकिन उसमें भी मुंबई जैसा हाईली पॉपुलेटेड सिटी उसमें चैलेंजेस अलग होते हैं मुंबई का जी, जो हम लोग भौगोलिक परिस्थिति बोलते हैं वो भी अलग है इसलिए चैलेंजेस आते हैं लेकिन वहाँ पर जो न, सरकारी यंत्रणाएँ जो बी है इसमें सक्षम है और ज्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सुविधा देने का हमेशा कोशिश रहता है तो इस बार जैसे कि बारिश ज़्यादा हुई तो कैसे क्या कंट्रोल कैसे करते हैं नहीं इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है वो लोग अपने अपने तरीके से <laughs> से काम करते <laughs> हम, हम है हम लोग ट्री का देखते हैं तो ट्री का काम करते हैं उसके लिए एक सेपरेट इंजीनियरिंग विंग है वो शायद आपको ज्यादा अच्छी तरह अच्छे तो बारिश में बाढ़ आता है तो अपने पेड़ पौधे भी नष्ट होते है या गिर जाते हैं ऐसा कुछ है हाँ होते हैं जब नैसर्गिक आपत्ति आती है तो उसमें सभी चीज अफेक्ट होती है उसमें आ, पेड़ भी होते हैं तो उस वक्त पेड़ गिरते हैं कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है कभी कुछ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी होता है लेकिन उसमें भी लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ देने का हमारा कोशिश होता है हुँ, ताकि मुंबईकरों का अफेक्ट ना हो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा तकलीफ ना हो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सर्विस देने का हम लोग कोशिश करते हैं तो जो पेड़ गिर जाते वहां पर नए पेड़ लगाते हैं हाँ वो पेड़ पहले तो हमारा प्रायोरिटी होता है कि वो पेड़ को उसी को सेट कर सेट करे अगर वो छोटा है वैरायटी ट्रांसप्लांट होने जैसा है तो हम लोग उसी को ट्रांसप्लांट कर दे वहाँ पे जगह नहीं होगा तो हमारे गार्डन में करते जहाँ पे हमारे पास प्लेस है वो करते और अगर नहीं है तो मजबूरी है तो फिर उसको काटते उसको वहाँ से निकाल के फिर उस जगह पर इंडिजिनस वरायटी का देसी प्रजाति का ही पेड़ लगाते हम लोग चलिए जितेंद्र जी, जी बात अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि पेड़ लगाना और पेड़ को देखरेख करना ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग हैं मुझे लगता है पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसकी देखरेख करना शायद थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है तो इसके लिए क्या करते हैं सरकार या आप जब पेड़ नए लगाते हैं तो उसको फिर टेक केयर कैसे करते हैं मुंबई महानगर पालिका पेड़ लगाते वक्त ही दो तीन चीज़ों का ख्याल रखती है कि पहले पहले तो वो लोकल इंडिजिनस वैरायटी का हो ताकि वो उसी वातावरण में बढ़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पेड़ लगाया जाता है ताकि उसकी डेवलपमेंट जल्द से जल्द हो और फिर हमारे जो मतलब डिपार्टमेंट की ओर से उसका रख का ख्याल रखा जाता है और अच्छी तरह मेंटेन किया जाता है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं इस वक्त उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में एक मैसेज के रूप में क्या बताना चाहिए मैं जैसा भी आपको बताया था कि भाई मैक्सिमम पेड़ लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा पेड़ लगा सकते उतना पेड़ लगाइए और सृष्टि को बचाइए थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एक और आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा जैसे पेड़ लगाने के लिए बारिश के पहले म्यूनसिपल की तरफ से कुछ अगर पेड़ बाँटे जाते हैं या फॉरेस्ट की तरफ से कुछ पेड़ बाँटते हैं क्या वहाँ पर हाँ बीएमसी की ओर से जो बारिश के चार महीने होते हैं उसमें हम लोग सोसाइटी को मिनिमम रेट में पेड़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर सोसाइटी कोई लेटर देती है तो हमारे सभी विभागों में 24 विभाग है हमारे 24 विभागों में हमारी नर्सरीज है वहाँ पे हम उनको एकदम मिनिमम रेट में प्लांट सप्लाई करते हैं उनको कोई टेक्निकल एडवाइस चाहिए तो हमारे वहाँ पर ट्री ऑफिसर होते हैं वो उनको गाइड करते हैं और मैं जैसा पहले आपसे बोला कि एनजीओ या जो भी लोकल संस्था उन सभी के मदद से ही हम लोग काम करते बिल्कुल तो ये एक टीम वर्क ही है मेरे अमेरिका से पूरा है ना एनजीओस का टीम वर्क जी, है जी, आपका है पब्लिक का है बिल्कुल, बिल्कुल। और सभी अपना साथ इसी पौसिबल पौसिबल हो हो है इसीलिए पॉसिबल हो सकता है नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा चलिए जीतेंद्र जी बहुत अच्छी बातें आपने बताया और बहुत सारी जानकारी आपने मुंबई में किस तरह से आप पर्यावरण को बचा के रखते हैं इसके बारे में आपने अच्छी जानकारी दिया है और हमारी और से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल इस वक्त जो ब्रह्म संस्था में आप आए हैं तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है मैंने यहाँ का गार्डन देखा जो काफी अच्छा लगा और सबसे बड़ा चीज यहाँ पे सभी चीज सोलार पे है मतलब प्रकृति के लिए जो जो हो सकता है वो ये कर रहे हैं और उनका जो दो तीन नियम है उसमें सबसे बड़ा प्रकृति को बचाने का प्रकृति को संभालने का जो काम ये लोग विश्व स्तर पर कर रहे हैं उसके लिए मैं इनका का, काफ़ी आभारी रहूँगा और प्रकृति को इसी तरह तरह बचाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये करें क्योंकि उन्होंने संदेश दिया तो पूरी दुनिया में काम होता है <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ जितेंद्र प्रदेशी को हमने सुना और आप ट्री ऑफिसर हैं मुंबई में विशेष पर्यावरण के लिए काम करते हैं और बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि आप जितेंद्र सर से जो भी बातें सुने और आपके दिल तक अगर वो बात पहुंची हैं तो आप भी उनका मैसेज जरूर याद रखें मैं रिपीट करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ पेड़ बचाएँ पर्यावरण को बचाएँ यह उनका संदेश है तो इस चीज़ को आप आज से जो है करना शुरू करें ऐसी शुभ आशा के साथ क्योंकि पेड़ है तो जीवन है पेड़ नहीं तो जीवन नहीं है ना तो इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि आप उस मैसेज को दूसरे तक भी पहुंचाइए और इसके लिए काम भी करें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुवन वन जीरो सेवन पॉइंट एट रहो करे हमें फेर लगाना है पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है इस धरती को, बनाना है। इस को बनाना है। आओ मिल के संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है आओ मिलके संकल्प करे हमें फेर लगाना है सुधरती को स्वर्ग बनाना है इस देख... कल्प करे हमें पेड़ लगाना है पर्यावरण में फरी जिंदगी को मिटाना है इस धरती को स्वर्ग बनाना है आओ मिल संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है आओ मिल संकल्प करे हमें पेड़ इस बात का सबको दिलाना है के संकल्प करें हम पेड़ लगाना है। के संकल्प करें हमें पेड़ लगाना पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है इस धरती को स्वर्ग बनाना है के संकल्प